स्वतंत्रता के लिए दोस्त सुजान एंथोनी और फ्रेडरिक डगलस, डगलस की कहानी सुजान स्लेड किसी ने नहीं सोचा था कि सुजान और फ्रेडरिक कभी दोस्त बनेंगे उस समय पुरुष और महिला आपस में दोस्त नहीं बन सकते थे आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं घूम आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं घूम सकते थे जिसकी त्वचा का रंग आपकी त्वचा के रंग से अलग हो लेकिन सुजान और फ्रेडरिक जानते थे कि ये विचार एकदम गलत थे वे दोनों अंदर से एक जैसे थे वे दोनों मानते थे कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इसलिए दोनों दोस्तों ने एक साथ समान अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया और जब भीड़ इकट्ठी हुई, उन पर सड़े संडे अन, सड़े अंडे फेंके गए और लोगों ने उन पर हमला किया तब भी वे दोस्त बने रहे उनकी दोस्ती 45 साल से अधिक चली इस शाश्वत दोस्ती ने अमेरिका को बदलने में मदद की भूल जाओ की दुनिया क्या कहेगी अपने सर्वोत्तम विचार सोचो अपने सर्वोत्तम शब्द बोलो अपना सर्वश्रेष्ठ काम करो सुजान बी एंथोनी मैं सही काम कर के लिए हरेक का साथ दूंगा और गलत काम के लिए सबका विरोध करूंगा फ्रेडरिक डगलस। किसी ने कि जन्म मिट्टी के फर्श पर एक कमरे वाले गुलामों के, में हुआ था। सुजान के माता पिता ने उसे स्कूल शुरू करने से पहले ही पढ़ना सिखाया था फ्रेडरिक ने चुपके से खुद को पढ़ना सिखाया क्योंकि उस समय गुलामों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी सुजैन अपना दिन माँ की मदद बेकिंग सिलाई और बागवानी करने में बिताती थी फ्रेडरिक पूरे दिन अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता वो कटाई जुताई करता और खेतों में बीज बोता था जब सुजान और फ्रेडरिक बड़े हो रहे थे तब अमेरिका भी चवा राष्ट्र बन रहा था उसी वक्त देश में दोस्तों दोस्ती को लेकर कुछ अजीब विचार थे महिलाओं और पुरुषों की एक साथ दोस्ती को उचित नहीं माना जाता था आपको किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती आप किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकते थे जिसकी त्वचा का रंग आपकी त्वचा के रंग से अलग होता लेकिन सुजान और फ्रेडरिक को ये विचार गलत लगते थे और जब वे बड़े हुए तब उन्होंने अमेरिका को भी बेहतर बनने में मदद की उनकी कहानी अठारह उनचास के पतझड़ में शुरू हुई जब सुजान ने पढ़ाना छोड़ दिया और रोचेस्टर न्यूयॉर्क के पास अपने परिवार के फार्म पर वापस गई इससे पहले कि वो अपना सामान खोलती सुजान वापस बैंगन वैंगन में बैठी और उसने अपने पिता से घोड़ों की लगाम ली और वो उन घोड़ों को सीधे शहर ले गई वो उस आदमी से मिलने को बेहद उत्सुक थी जिसके बारे में उसके पिता ने उसे इतनी सारी बातें बताई थी उसने गुलामी से बचने का साहस किया था उसने समानता के बारे में भाषण दिया और महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ा हुआ था जब फ्रेडरिक ने सुजान को अपने दरवाजे पर पाया तो उसने उसकी मुस्कान ने पूरी एलेक्जेंडर स्ट्रीट को रोशन कर दिया फ्रेडरिक ने सुजान के बारे में भी बहुत कुछ सुना था वो एक बहादुर महिला थी जिन्होंने समानता के बारे में शक्तिशाली भाषण दिए थे उस दबंग महिला ने शिकायत की थी कि पुरुष शिक्षकों को समान काम के लिए महिलाओं की तुलना में चार गुना ज्यादा पैसे क्यों मिलते थे इससे पहले कि आप सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय कह सकें फ्रेडरिक ने सुजान को अंदर आमंत्रित किया और बेहतरीन चाय बनाई जैसे जैसे चाय ठंडी हुई उनकी बातचीत गरमाई। उन दोनों को गुलामी से नफरत थी और वे सोचते थे कि एक व्यक्ति को कभी दूसरे का मालिक नहीं होना चाहिए वे मानते थे कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए भूमि की मलकियत में कॉलेज की पढ़ाई में और वोट देने में वे अपने विश्वासों के लिए निडर होकर खड़े रहते थे असल में उन्हें एक अच्छी लड़ाई लड़ना पसंद थी इसलिए वो दोनों दोस्त बने और उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकियों और महिलाओं के समान अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी लेकिन क्या वो अजीब दोस्ती टिकाऊ थी उनकी दोस्ती तब भी कायम रही जब दूसरे लोग उन पर हंसे जब वे एक साथ बाहर गए तो लोगों ने उन्हें ताने मारे और सुजान और फ्रेडरिक का मजाक उड़ाया गोरे और अश्वेतों को एक दूसरे का दोस्त नहीं होना चाहिए था एक अश्वेत पुरुष और एक श्वेत महिला को पब्लिक में एक साथ दिखाई देना सही नहीं माना जाता था लेकिन सुजान और फ्रेडरिक ने लोगों के कहे की परवाह नहीं की लोगों ने उनके मुंह पर उनके पीठ और उनके पीठ के पीछे बहुत कुछ कहा चाहे कुछ भी हो वे एक दूसरे के दोस्त बने रहे सुजान और फ्रेडरिक ने लोगों से अपने विचारों को साझा करने के लिए आस पास के शहरों का दौरा किया हर कोई समान व्यवहार का अधिक हकदार है उन्होंने घोषित किया लेकिन उन्हें बहुत से शत्रु भी मिले लोग उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे अखबार वालों ने उनको उनको लेकर बेहूदा और गंदी कहानियां लिखी और सुजान और फ्रेडरिक एक भयानक बीमारी जैसे थे एक घातक चेचक एक भयानक प्ले गुस्सा उन पर सड़े अंडे फेंके तुम दोनों पागल हो और तुम्हारे बेतुके तब भी कायम रही जब खतरा उनके बहुत नजदीक आया अठारह में सुजान और फेडरिक गुलामी के खिलाफ बोलने के लिए न्यूयॉर्क की राजधानी अल्बानी गए सौ से अधिक लोगों ने उन्हें शहर से बाहर रखने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर की वे कट्टरबंधी दंगे करेंगे लोग चिल्लाए वे हमारे अच्छे शहर को शर्मिंदा करेंगे लेकिन फिर भी दोनों आए और वे अपने साथ अन्य वक्ता भी लाए उस दिन सभा भवन खचाखच भरा हुआ था ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं आए थे वे वक्ताओं को डराने धमकाने के लिए आए थे मैं कोई परेशानी दंगा फसाद नहीं चाहता मेयर ने सबके सामने अपनी गोद में बंदूक रखकर लोगों को चेतावनी दी सुजान और फ्रेडरिक ने उग्र क्रोधित भीड़ का बहादुरी से सामना किया उनके चारों ओर भयानक मारपीट शुरू हो गई पर के बीच दोनों दोस्त बोलते रहे उनकी दोस्ती तब भी कायम रही जब लोगों का गुस्सा भड़का चार साल बाद ने अंत में गुलामी को समाप्त किया सुजान और फ्रेडरिक ने जश्न मनाया और फिर ने, ने संशोधन का नया प्रस्ताव अश्वेत पुरुषों को वोट देने का अधिकार देता था लेकिन महिलाओं को नहीं देश में कोहरा मच गया सभी ने कोई ना कोई पक्ष लिया फ्रेडरिक रोमांचित था पर सुजान गुस्से में थी वे दोनों खुद एक लड़ाई में शामिल हुए एक गजब की लड़ाई अश्वियतों के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है फ्रेडरिक ने जोर देकर कहा क्या महिलाएं सारी जिंदगी वोट देने का इंतजार करती रहेंगी सुजान चिल्लाई उन्होंने जोरदार बहस की और एक दूसरे पर चिल्लाए इससे भी बदतर वे पब्लिक के सामने जोर जोर से लड़े लेकिन सुजान और फ्रेडरिक एक दूसरे की बातों को सुनते रहे समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि असहमति के बावजूद वे फिर भी दोस्त बन सकते थे फिर दोनों ने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया और जल्द ही फिर से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे जब उनके घर में आग जली फिर भी उनकी दोस्ती कायम रही अठारह में जब फ्रेडरिक किसी काम से बाहर गए तो दुश्मनों ने उनके घर में आग लगा दी आगजनी करने वालों में वे लोग शामिल थे जो अपने शहर में अफ्रीकी अमेरिकियों को रहने देना नहीं चाहते थे आग ने लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया फ्रेडरिक की किताबें फर्नीचर और यहाँ तक कि फार्म के जानवर भी फ्रेडरिक की पत्नी और बच्चे बमुश्श्किल अपनी जान बचाकर भागे जब फ्रेडरिक वापस रोचेस्तर पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार को बेघर पाया जली हुई ईटो और राख के पास खड़े होकर उन्होंने समानता की लड़ाई के लिए वॉशिंगटन डीसी जाने का फैसला किया जहाँ कानून बनाए जाते थे रुको सुजान ने विनती की सुजान को उम्मीद थी कि रह अलविदा उनकी दोस्ती तब भी कायम रही जब वे अलग अलग शहरों में रहे सैकड़ों मील दूर अलग रहने के बाद सुजान और फ्रेडरिक ने एक दूसरे को लंबे लंबे पत्र लिखे मेरे प्यारे पुराने दोस्त सुजान के पत्र इस वाक्य से शुरू हुए हमेशा पुरुष और महिला की स्वतंत्र स्वतंत्रता में आपका साथी फ्रेडरिक ने वापस लिखा वे एक दूसरे के बारे में अखबारों बा, में पढ़ते थे उन्होंने तमाम जगहों पर एक साथ भाषण दिए वे अलग अलग राज्य सम्मेलनों में एक दूसरे से मिले और उनकी दोस्ती हमेशा की तरह मजबूत रही उनकी दोस्ती ४५ साल से अधिक चली अच्छे और बुरे समय भी सुजान और फ्रेडरिक पक्के दोस्त बने रहे दोनों ने मिलकर अपने कई सपनों को सच होते देखा अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष गर्व से वोट देने वाली लाइन में खड़े हुए महिलाओं ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और कॉलेजों में पढ़ने गई अफ्रीकी अमेरिकियों और महिलाओं ने वो काम किए जो कभी केवल गोरे पुरुष ही करते थे किसी ने नहीं सोचा था कि सुजान और फ्रेडरिक कभी दोस्त बनेंगे लेकिन ये अच्छी बात हुई कि उनमें दोस्ती हुई क्योंकि जब वे बड़े हुए तो उनके बीच एक स्थायी और पक्की दोस्ती बनी जिसने अमेरिका को भी बड़ा होने में मदद की लेखक का नोट सुजान और फेडरिक की दोस्ती ने कई लोगों को चौका दिया और उस मित्रता को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपने विश्वासों के कारण दोस्त बने रहे सभी के लिए समान अधिकार बने रहे और सभी के लिए समान के समों की किया। दोनों बढ़िया वक्ता थे जिन्होंने समानता के संदेश को फैलाने के लिए देश भर में यात्रा की सुजान और फ्रेडरिक को भाषण देते समय अक्सर विरोध का सामना करना पड़ा अठारह सौ इकसठ में सुजान ने नो कॉम्प्रोमाइज विध स्लेव होल्डर स्पीकिंग टूर का आयोजन किया और न्यूयॉर्क की यात्रा की अल्बानी में नागरिक अधिकार नेताओं ल्यूक्रिया मार्था राइट और के साथ दौरे में शामिल हुए अल्बानी के मेयर ने अपनी गोद में रिवॉल्वर रखा और भीड़ को चेतावनी दी कि हॉल के चारों ओर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात है लेकिन भीड़ ने ध्यान नहीं दिया और सुजान और फ्रेडरिक ने खुद को दोबारा खतरे में पाया हालांकि कई लोगों ने सुजान और फ्रेडरिक का उपहास उड़ाया और कई अन्य लोगों ने उनके दृढ़ संकल्प में पक्का विश्वास किया अठारह में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध समाचार पत्र रोचेस्टरिक का समर्थन किया हमलर्स को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनते देखना चाहेंगे उनकी एक मजबूत टीम बनेगी बीस फरवरी अठारह को वाशिंगटन डीसी में एक महिला अधिकार बैठक में सुजान और फेडरिक का एक साथ अंतिम दिन था हाथ में हाथ डाले दोनों दोस्त गर्व से मंच पर खड़े होकर तालियां बजाते रहे वे एक दूसरे के बगल में बैठे उन्होंने दोपहर एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया उस रात फ्रेडरिक को दिल का दौरा पड़ा और घर में ही उनकी मृत्यु हो गई न्यूयॉर्क टाइम्स के एक मृत्यु लेख में सुजान सहित उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया गया मिस एंथनी और मिस्टर डगलस में घनिष्ठ मित्रता थी और यह दोस्ती कई दशकों तक जारी रही कुछ दिनों बाद सुजान को अपने जीवन का सबसे कठिन भाषण देना पड़ा फ्रेडरिक के अंतिम संस्कार के समय श्रद्धांजलि और 45 साल के अपने दोस्त को अलविदा कहना पड़ा 11 साल बाद छियासी साल की उम्र में सुजान का निधन हो गया लेकिन सुजान और फ्रेडरिक के समान अधिकारों के सपने मरे नहीं उनकी कड़ी मेहनत ने भविष्य के कानूनों को आकार देने में मदद की जिसने अंततः 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया रोचेस्टर में फ्रेडरिक डॉगलस और सुजान बी आंधनी के कांस के बने दो बड़े पुत्रों का एक स्मारक जिसका नाम है लेट्स हैव टी चलो चाय पी हजारों लोग रोजाना यहाँ आते हैं और दोनों नागरिक अधिकार योद्धाओं की याद को ताज़ा करते हैं